मघुपति नाम उदारा अति ना ना ना पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन मंगलहारी तुम्हार सहित जिहि जपत पुरारीनित विचित्रविकृत जोऊ राम नाम बिन सो सोऊ बीज बुदनी सब भांति संवार सोहन बसन बिना बर नारी सब गुण रहित कुविक बानी राम राम जशयंकित जानी सागर कहीं सुनह बुधिता ही। कर सरसत गुणग्राही यदपि कविका राम प्रताप राम प्रताप प्रकट माही सोई मोरे मन आबाही सुसंद्र बड़ा पन पावा धूम उत सज करवाई। गर प्रसंग सुगंध बसाई धनित बदेश वस्तु बरनी। राम कथा जग मंगल करणी मंगल करणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की ज्ञ सरित पावन पाथ की सुजस संगति भमित भल हुई सुजन मन भावी भवयंग भूतमसान की सुमर कि सुहावन पावनी मन राम जस संग विचार की कर प्रसंग श्याम सुरभ पै जिशयती कुद सब पान राम जस गा बही सुनह सुजान श्या भगवान चंद्र की गये काम सुख हनुमान की गये भगवेश <sm freelance akh Fahrenheit> हो गया और संतों असंतों का वर्णन हो गया और यह भी बता दिया कि संतों के लक्षण जानने चाहिए असंतों के उनके भी लक्षण जानने चाहिए जिससे कि ये समझ में कि क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है संग्रह त्याग न किन गुरुओं को ग्रहण करना चाहिए संग्रह करना चाहिए किन गुरुओं को क्या करना चाहिए दुर्गणों का ये बात मालूम है तो पहली शिक्षा तो रामचरित मानुष की यही है कि कुसंग छोड़ें और कुसंगों के साथ दुर्गणों को भी छोड़ें सत्संग करें, संतों के गुरु देखें और अपने आप में भी उसी प्रकार के गुण लालें अब इसके बाद में गोस्वामी जी अपनी दीनता का वर्णन करते हैं जो कुछ रचना आगे भगवान की करने जा रहे हैं रामचरित की उसका उसकी विषय वस्तु का वर्णन करते हैं और अपनी दीनता का भी वर्णन करते हैं मैंने दीनता का बन मेरा अहंकार अहंकार भाव नहीं भगवान की कथा का आगे वर्णन करते हैं लेकिन कोई ये ना समझे कि अपने आप को बड़ा विद्वान सुशीदारी समझते हैं तो ऐसी बड़ी बात नहीं है इसलिए अब इस राम इसमें रामचरितमानस में है क्या इसमें कथा में तो कहते हैं यही मां रघुपत नाम उदारा इसमें भगवान श्री राम जी का उदार नाम है अति पावन पुराण सब सारा भगवान का नाम उदार है बहुत ही पवित्र है समस्त वेदों का और पुराणों का सबका सार है ये राम नाम की इतनी महिमा संक्षेप में बता दें <्थाँ> <्यारी> तो पहले भी कहा है कि यह गंध सब वेद और उपनिषद सबका सार है और सबका वेद और वेदनिषद सबका सार क्या है तो बता दिए परमात्मा ही सबका सार है और परमात्मा का नाम उसका इसमें वर्णन है मैंने परमात्मा का नाम क्या उसकी कथा उनके चरित्रों का वर्णन के समय इस ग्रंथ में है उस रूप से वो उदार के माने वैसे हिंदी में तो उदार के माने हो गया कि जो कंजूस में हो दूसरे लोगों को पैसा दे धन दे सहायता करे उदार कहलाता है लेकिन संस्कृत में उदार शब्दकार की नहीं है उदार कमाने है श्रेष्ठ व्यक्ति <kohes> श्रेष्ठ <kohes> उच्चकूट का मनुष्य जो है श्रेष्ठ है संस्कारयुक्त है महान है उसे उदार कहते हैं गीता में भी उदार शब्द जब आता है चार प्रकार के भक्तों का भगवान ने सातवें अध्याय में वर्णन किया और कहा कि ये चारों जो है ये है उदार है तो उदार के मैंने चारों श्रेष्ठ हैं उदार के शब्द के मैंने ये हुआ तो ये अन्य लोगों की अपेक्षा भक्त श्रेष्ठ हैं इसलिए उनको उदार कहा ऐसे ही तमाम शुद्ध पुराणिकारों तो के भरोसे हैं लेकिन उनमें श्रेष्ठ वस्तु क्या है तो परमात्मा का निरूपण है जैसे वेद हैं तो उनमें वेदों का मुख्य तात्पर्य क्या है जैसे व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो और परमात्मा की प्राप्ति हो इसीलिए ऐसे प्राण किस लिए हैं उनका भी यही प्रयोजन है गीता का भी यही प्रयोजन है परामचरित मानस का भी यही प्रयोजन है माननीय मनुष्य जीवन का मुख्य धर्म यह है कि वह परमात्मा को जाने और परमात्मा को प्राप्त करे तो और बाकी तौर जितने कार्य है वो तो पेट भरने के लिए हैं, जीवन चलाने के लिए हैं, वो कोई प्रधान कार्य नहीं मुख्य कार्य यही है ये कि परमात्मा को जाने और उसे प्राप्त करे <coughs> यहाँ पर भी जैसे कह देते हैं अभी यहाँ पर यही माँ रघुपथ नाम उतारा किसी प्रकार से रामचरित समाप्त होता तब एक बार फिर कहते है यही माँ आदि मध्य रसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना क्योंकि इसके आदि में इसके मध्य में इसके अंत में सब सब्के प्रतिपाद्य विषय क्या है मैंने जिसका भी निरूपण करना है वो तो भगवान राम ही है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम है उनका नाम है उनकी लीलाएं चरित्र हैं उनकी महिमा है यही सब है एक इसमें बात और रही अति पावन भगवान का नाम बहुत पवित्र है नाम तो में पवित्रता की बात क्या है पवित्रता उसकी ये है नाम की कि जो भगवान का नाम स्मरण करता है ये जपता है बोलता रहता है उसके अंदर जितने विकार हैं वो साफ होते रहते हैं चित्र शुद्ध होता रहता है हृदय साफ करने के लिए यही उपाय है जैसे शरीर के शुद्ध करने के लिए स्नान है जल है सावुन है ये साधन शरीर को शुद्ध करने के लिए बायुजगत की वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए अन्य भी बहुत से साधन हैं। किसी प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध करने का क्या साधन है जैसे बाह्य मलिनता शरीर आदि में लगती है तो रोग का कारण बनती है दुखदाई बनती है ऐसे ही हृदय की मलिनता भी दुखदाई। है जब हृदय मलिन होता है तो उसी में काम क्रोध लोग, लोग मदमक्सर छल प्रखंड पाखंड इत्यादि के रोग पैदा होते हैं यह हृदय है की अशुद्धता के कारण ये सब रोग उत्पन्न होते हैं अगर भगवान का नाम जपते रहें उसका भगवान का स्मरण करते रहें भगवान का नाम जपते रहें तो हृदय में अब तक जितने भी मलिनता आ गई है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाए और मिलता दूर हो जाने का प्रमाण किया क्या, क्या? ममता दूर हो गई अब व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ जाए काम क्रोध आधिकार दूर हो जाए शांति आ जाए भय चिंता इत्यादि निवृत्त हो जाए इसके माने चित्त शुद्ध हो गया तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जबते रहना चाहिए नाम जप करने का एक तरीका तो यह है कि माला ले भगवान का नाम बार बार उसी को बोलते रहे नाम जब कहलाता है भगवान की बहुत सी प्रार्थनाएं भी हैं उन प्रार्थनाओं को बोले तो वो भी भगवान का नाम का जब है और फिर तीसरा साधन है भगवान के चरित्रों का वर्णन वो भी नाम जप ही है जब ये कहते हैं तुलसी तो से ही नघुपत ना नाम उदारा तो इसको मेरा मानस में ऐसा थोड़ा कि शुरू से आकर राम राम राम राम राम राम लगते चले गए अरे उसमें जो है वो भगवान का अवतार कैसे हुआ कौन कौन से मन लीलाएँ की ये सभी वर्णन उसमें है ये सब वर्णन भगवान का नाम ही है तो इसमें चाहे नाम कहो चाहे भगवान के चरित्र कहो चाहे भगवान की महिमा कहो चाहे भगवान का तत्व कहो ये सब एक ही बात है इन ग्रंथों भक्ति के ग्रंथों में भगवान भगवान का नाम भगवान की लीलाएं और भगवान का धाम ये चारों भगवत स्वरूप हैं ये चारों भगवत स्वरूप हैं भगवान ही के चारों रूप हैं भगवान का नाम भी भगवान का ही रूप है भगवान के चैत्र भी भगवान के ही रूप हैं भगवान का जो अवतार लिया जिस रूप में वो भी है और जहाँ धाम यानी जहाँ भगवान वास करते हैं वो भी भगवान का ही रूप है जो भगवान के गुण हैं वो भी भगवान के ही रूप हैं ये सब बातें जाननी चाहिए और जान करके तब जो है वो हो रामचरित मानस पढ़े तो फिर ये पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं और तो इसका फल क्या होगा अपने शास्त्रों में बार बार ये कहा गया है कि आध्यात्मिक साधना करें पूजा करें पाठ करें ग्रंथों का अध्ययन करें लेकिन उनके महात्म को जान करके करें इसलिए गीता में हर अध्याय का महात्मा लिखा रहता है यह संपूर्ण गीता का महात्मा लिखा रहता है महात्मा अवश्य पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए याद रखने के माने महात्मा को ध्यान में रख करके तम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए तो उसको पढ़ा हुआ ग्रंथ जो है वो फिर चित्र के बैठता है रुकता है अगर ये समझा कि इसका सब पढ़ रहे हैं हम इसका कोई महत्व नहीं है कोई काम की चीज नहीं है बेकार हम समय गुजारने के लिए इसको पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ेंगे तो फिर वो जो उसका लाभदायी फल होना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता इसलिए अब यहां पर महात्म बताते जाते हैं रामचंद्र मानस का महात्मा क्या है तो भगवान के पवित्र चरित्रों का वर्णन है इसलिए अति पावन कहते हैं पावन और फिर अति पावन भगवान के चरित्र जो है वो परम पवित्र हैं मन को पवित्र करने के लिए तो यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति दुर्गुणों को छोड़े सदगुण अपने में लावे तो हृदय पवित्र हो सकता है लेकिन वैसा पवित्र नहीं हो सकता जैसा कि भगवान के नाम गुण लीला धाम इत्यादि का उनका धेय मान करने से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसी पवित्रता अन्य प्रकार से नहीं आती है ये भी देखें जैसे कि कर्म कोई है लौकिक कर्म है शुभ कर्म करता है दान कौन करता है तो इससे भी शुद्ध होता है लेकिन उतना शुद्ध नहीं होता जितना कि उपासना से होता है ये राम जब इत्यादि उपासना संक्षेप को कहलाते हैं यज्ञ आदि करने से भी चित्र शुद्ध होता है लेकिन उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि उपासना से होता है इसलिए यहाँ पर पावन के बजाय अति पावन बोला कि इसके पहले के जितने भी साधन हैं, धर्माचरण है, है शुभ कर्म है वैदिक कर्म है या जो प्राणों में बताए हुए प्रयोगकार इत्यादि के कार्य है उन सबकी अपेक्षा परमात्मा के भगवान के नाम लीला धाम उनका चिंतन उनका वर्णन उनका श्रवण ये जो है अधिक पवित्र करने वाला है मंगल भवन अमंगलहारी अभी पवित्रता की बात यहाँ बताते हैं जब पवित्र है तो क्या होगा कि अमंगलहारी सब अमंगल का हरण करने वाला है हृदय ये शुद्ध होता है तो फिर अमंगल मष्ट होते हैं जाते हैं मंगल ही आते मंगल भवन ऐसे मंगल प्राप्त होता <coughs> मंगल और मोद तुलसीदास जी दो शब्दों का प्रयोग करके रहते हैं मोद के मैंने प्रसन्नता जब मंगल होता है तब तो प्रसन्नता भी होती है व्यक्ति प्रसन्न रहता है और अमंगल तब व्यक्ति में दुख आ जाता है इसलिए हर व्यक्ति चाहता है लोग हर व्यक्ति चाहता है प्रसन्न सुख रहना सब चाहते हैं और सुखी रहने के लिए ही व्यक्ति मंगल चाहता है और मंगल प्राप्त तब होता है व्यक्ति को जब चित्त शुद्ध हो वैसे तो व्यक्ति को लगता है मंगल प्राप्ति के साधन भाई जगत में कहीं है लेकिन शास्त्रों का ये कहना है कि मंगल की प्राप्ति अपने चित्त शुद्ध से होती है चित्त शुद्ध होने पर भगवान हृदय में आते हैं प्रकट होते हैं तो उनकी कृपा से मंगल होता है उन्हीं की कृपा से लोग प्राप्त होता है इसलिए तुलसीदास जी का तो साधारण व्यक्ति को तो बात ही क्या देवताओं में से जैसे शंकर जी हैं पार्वती जी हैं ये भी भगवान का नाम जपते रहते हैं उमा सहित यही जपत पुरारी पुरारी शंकर जी जो है वो हो शंकर जी पार्वती जी ये भी भगवान का नाम जपते रहते हैं तो अब जब ये देखें कि शंकर जी जैसे त्रदेवों में ऐसे महान देवता जो है शंकर जी भगवान का नाम जप रहे हैं तो साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए है उनसे शिक्षा लेमें तो भी उत्साह आगे तो वो भी भगवान का नाम जपे इसलिए बताया कि जो शंकर जी भी जप रहे हैं तब तो हमारी बात ही क्या है हमें तो भगवान की कथा सुननी ही चाहिए सुनानी ही चाहिए भगवान का नाम लेना ही चाहिए ये बहुत आवश्यक हो गया तो भणित विचित्र शु कभी कृतिक जो राम नाम दिन सोहन सो अब देखो एक तो है कविता और एक है भगवान के चरित्र कुछ बड़े बड़े विद्वान हुए कवि हुए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी लेकिन भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया ऐसे कभी दूसरे ऐसे हुए कभी तो बहुत बड़े नहीं थे लेकिन भगवान के सुंदर चरित्रों का उन्होंने मैंने वर्णन किया ऐसे ही लोग हुए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो चाहे कविता ठीक हो लेकिन भगवान के गुणगान होने चाहिए तो वो श्रेष्ठ है और भगवान के गुणगान नहीं हुए कविता ही कविता मात्र मेरी बहुत बढ़िया बढ़िया हो गई कहा तो कि वो आदरणीय नहीं है और समाज में ज्यादा दिन वो टिकती भी नहीं उसका जीवन अल्प होता है जिस में परमात्मा का निरूपण नहीं भगवान का वर्णन नहीं वो काव्य जो हुए हो ज्यादा दिन नहीं चलता थोड़े दिन जो हुए हो प्रचार हो गया सो हो गया उसके बाद खतर ये कहते हैं कि यह भणित विचित्र सुखवी कृत जो भित मैंने यहाँ कहीं हुई जो काव्य रचना है वो हो और बहुत विचित्र काग्य रचना किसी ने बनाई हो और भी करती और बहुत अच्छा कवि हो सुकवि हो और उसने कविता भी बहुत अच्छी लिखी हो और बहुत अच्छी क्या विचित्र लिखी हो अरे विचित्र के माने ऐसे ऐसे कवि हो रहे हैं कि उन्होंने नए ढंग की कोई कोई नई सैली नई चीज निकालती रहती एक कवि ने ऐसी कविता लिखी कि इधर से लेकर के पूरी लाइन इधर से इधर तक पड़ जाओ और फिर उधर उल्टी करके इधर से इधर तक पड़ जाओ है तो दोनों तरफ से पढ़ो तो वो दोनों तरफ से अर्थ देती देखो शब्दों की योजना ऐसर दी इधर से पढ़ो तो भी एक अर्थ निकल आया और उल्टा अक्षरों को प्रत्युत लो जाओ तो, थी थी तो <laughs> चित्र भी अर्थ निकल गया चित्रकार कहलाता है चित्रकार विचित्र कहते हैं है वैसे चित्रकार्य भी होता है ऐसी कविता जैसे तलवार के मापिक कविता ऐसी कविता आजकल भी ऐसी कवि जो कुर्सी की मातिक कविता उसको मैंने इनको भी कहते हैं ऐसे करके भी रचनाएं होती हैं तो ये सब जो कभी लोग अपनी अपनी बुद्धि लगा करके नए नए तरीके के निकालते रहते हैं इस तो प्रकार के नाना प्रकार के, प्रकार के प्रकार कविता है कोई कोई कविता ऐसी है जिनमें की प्रतिपाद वस्तु का वर्णन ही करते प्रतीक प्रतीक बोलते चले जाते हैं और कविता हो जाती है पढ़ने वाले समझ में जाते कि उसका वर्णन कर रहे हैं प्रतीक है उसको का राशिवादी काव्य भी है ये सब इस प्रकार के जितने राशिवादी प्रकृतिवादी प्रतीकवादी जब तारे तरह की जितने भी कवि हो गए उन्होंने विचित्र विचित्र प्रकार की रचनाएं काव्य की रचनाएं की राम नाम राम नाम दिन सोह न सो लेकिन राम नाम उसमें है न भगवान की कोई लीला वर्णन है न उनका गुणगान है चाहे उनकी कोई शोभा समाज में जो अधिकांश लोगों के बीच में जिसमें कि चाहे भगवान राम का वर्णन हो चाहे भगवान कृष्ण का वर्णन हो चाहे शिव का वर्णन हो चाहे किसी और देवी देवता का भगवान के भी किसी रूप में हो निर्गुण रूप का हो लेकिन परमात्मा का निमूपण हो कविता में तो वो कविता में जीवन आ जाता है शक्ति आ जाती है त्रिस्थाई हो जाता है लेकिन परमात्मा के बिना कविता वैसे ही जैसे जीव के बिना शरीर शरीर जीव है ही नहीं शरीर शरीर है अब शरीर को चाहिता बढ़िया श्रृंगार कर लो आप रंग ढूंढ कर लेकिन प्राण है ही नहीं उसमें बिना प्राण वाला जैसे शरीर तैसे वो कविता रंगी कु तरह तरह की लेकिन उसमें परमात्मा जैसा तब तो उसमें है इसलिए बीज बदनी सब भात सवारी सोहन बिना बरनारी ये उदाहरण दे दिया तुलसी कहते है विधवनी मैंने कोई सुंदर स्त्री सब समारी खूब संभाल करके उसको सजा दिया लेकिन सोह में बसन बिना बनारी लेकिन कपड़े एक नहीं पहनाए बाकी उसको जो है वो आभूषण खूब पहना दिए तो आभूषण चाहे इतने पहना कपड़े नहीं पहने गए तो कौन सुंदर लगी इसलिए कहते हैं कि देखो बिना वस्त्र धारण किए हुए जैसे स्त्री के लिए वस्त्र उसी तरह से सुनने कविता के लिए भगवान का नाम यह उस काव्य में आज इसी अंत तक भगवान की महिमा का निर्माण होना चाहिए और सब गुण रहित तो कुकवि कृतवाणी अब देखो उल्टी प्रकार से विचार करो कहते एक कुकवि है कुकवि में अच्छा कविता नहीं है साधारण कवि इसी प्रकार का है कुकवि और सब गुण रहित तो उसकी कविता में कोई गुण है भी नहीं कविता में नाना प्रकार के अलंकार इत्यादि छंद और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं वो सब उसके गुण होते हैं कविता के वो सब कोई है नहीं उसकी कविता में को कवि है लेकिन राम नाम जैसे अंकित जानी लेकिन उसमें जो है वो हो भगवान राम नाम का उसने वर्णन कर दिया तो राम नाम का उसमें वर्णन होने मात्र से उसकी जो कविता श्रेष्ठ हो गई उसी कविता की महिमा हो गई उसको लोग क्या करेंगे राम नाम की वजह से क्या करेंगे सादर कहीं सुनई बुद्धता ही बुद्धिमान व्यक्ति जो उसका आदर करते हैं, आदर के साथ उसे सुनते हैं लेकिन एक बात तो सीधा सीधे याद रखिए, कि देखो सुनने वाले कविता का आदर करने वाले भी दो प्रकार के व्यक्ति एक दुर्बुद्ध एक सदबुद्ध जो दुर्बुद्ध होंगे वे लोग तो वो जो विचित्र कविता करने वाले तरह तरह की कविता करने वाले जो है वो वो दुर्बुद्धि व्यक्ति तो उनका आदर करेंगे लेकिन कुकल के द्वारा भी भगवान राम का गुणगान जिस कविता में हुई है उसका के लोग वो आदर करेंगे वाले आदर क्यों करेंगे? तो जानते हैं भगवान राम का नाम का वर्णन है और राम का नाम आएगा तो हृदय शुद्ध होगा पवित्र होगा निर्मल भगवान का नाम परम पवित्र है और फिर इससे लोग मंगल प्राप्त हो जीवन का सुधार होगा ये समझ करके बुद्धिमान व्यक्ति कविता की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना का ध्यान भगवान के गुणगान और उनके चरित्रों की तरफ देते कहा मधुकर सरिष संत गुणग्राही ये लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं संत लोग हैं ये गुणग्राही होते हैं और कैसे गुणग्राही वो भी उदाहरण दिया मधुकर सरेश मधुकर मन भ्रमर उनके समान संत लोग होते हैं संत लोग गुण ग्रहण करने वाले होते हैं दुर्गुणों से दूर रहते हैं दुर्गुणों से कोई मतलब नहीं जहां गुण दिखाई दे बस उन गुणों दुर। को ही ग्रहण करने वाले हैं। अब मधुकर कैसे गुण ग्रहण करता है अब मधुकर के सामने मानो फूल है तो फूल ऊपर से चाहेंगे क्या सुंदर दिखाई दे कैसा भी दिखाई दे लेकिन मधुकर को उससे मतलब नहीं मधुकर के माने जो मधुकर ग्रहण करने वाला वो मधुकर मैंने पुष्प के भीतर पराग और पराग के भीतर जो वहाँ मकरंद है वहां तक वो जाएगा और मकरंद लेकर के आएगा और बाकी जो पत्तियां है बनी रहे दो जो कि फूल है दो उसको उससे कोई मतलब ऐसे करके जो, जो है वो जो गुणग्राही बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो जहाँ कहीं भी काव्य भी देखा काव्य प्रसंग मान लोग देखे तो नाना प्रकार की कविताएं है कविताएं तमाम प्रकार की कविताएं देखेंगे और जिस कविता में देखेंगे कि भगवान के गुण का वर्णन है उनकी महिमा का वर्णन है जिसको कि पढ़ने से जिसके अंदर प्रेरणादायी तत्व लिखे हुए हैं जिसके पढ़ने से हृदय में उल्लास होता है विकास होता है जीवन का उसमें जो है वो निखार आती है ऐसे जहां गुण देखे तो फिर उनकी बुद्धि वही लग जाती है उस कविता को तो पढ़ते हैं उसे याद भी करते हैं उसे सुनाते भी हैं और दूसरी कविताएं जो है वो विषयी लोगों की लिखी हुई कविताएं जिनमें विषयों का वर्णन है उन सब कविताओं को वो लोग छोड़ देते हैं उनके लिए वो सब व्यक्ति कविताएं है जगह भी कविता वर्ष एक ना ही कहते हैं कि तुलसीदास तो जी कहते हैं हमारी बात भी है कि अब जब इसमें हमने जो कुछ इसकी रचना की है तो कवित कवित्व कोई जो कविता के गुण होने चाहिए वो तो हमारी कविता में नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है तो सीधा जी अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने तो भगवान का चरित्र का वर्णन किया और कोई कविता के गुण में लाला करके हमने इकट्ठे किए उसने किया नहीं इसलिए इसमें कोई काबू में हमारी सुकविता में नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर कुछ काव्य के गुण आ गए तो वह हमारा प्रभाव हमारी योग्यता और बुद्धि नहीं है ये केवल भगवान की ही कृपा है भगवान के नाम की महिमा राम प्रताप प्रगट माही कुछ गुण इसमें आ गए हैं वो भी भगवान के नाम के कारण से आ गए भगवान की कृपा से हुई कि मन प्रकार के अलंकार छंद इत्यादि आ गए तो उनका सबका आ गए सो आ गए जितने आ गए सहज भाव में आ गए भगवान की प्रेरणा से आ गए केसीदास तो ने जानबूझ करके उन अलंकारों का केशवदास की तरह इकट्ठे नहीं किए केशव दास तो भगवान का नाम कम और अलंकारों का ज्यादा वर्णन किया तरह तरह के छन्द तरह तरह के अलंकार बस हुई लिखे तो कहते हैं कि ऐसे नहीं किया उन्होंने अलंकारों के पीछे नहीं पड़े भगवान के चरित्रों का वर्णन किया और कुछ अलंकार भी उसमें आ गए मैत्री गुप्त ने भी इसी बात के भाव को जब साकेत ग्रंथ लिखा उसमें भी भगवान के गुणों का वर्णन है साकेत भगवान राम के चरित्रों का वर्णन है लक्ष्मण के चरित्रों का वर्णन है उसमें भी यही कहते है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है कोई भी कभी बन जाए सहज संभाव्य है अरे तुम्हारा चरित्र ही एक कविता है कविता तो अलग बात है चरित्र स्वयं काव्य है सुना दिया एक संगीत सुना दिया अब उसमें संगीत क्या था? उसमें जो जो जो जो विचार, भाव, ज्ञान उन्होंने दे दिया, वो तो स्वयं ही गीत गीत बन गया। तो हृदय के उल्लास की वाणी है जब हृदय में आनंद का उद्रेक हो और फिर वो बाणी से निकले तो बस वो फिर कविता है गीत है उसमें लय ध्वनि सब कुछ है। तो ये कहते हैं भगवान का चरित्र स्वयं इतना आनंददायी है कि हृदय में ऐसा उल्लास पैदा कर देता है कि अपने आप चिंता बन जाती है इसलिए कहते हैं कि राम प्रताप प्रगति ही माही तो भरोसा मोरे मन आवा औके न सुसंग बड़ा पनपावा कि यही भरोसा हमको है इसी भरोसे हम भगवान के चैत्रों का वर्णन करते हैं कहते हैं कि देखो सुसंग से बड़ाई होती है फिर पिछला जो प्रसंग था उसको यहाँ पर भी फिर दिखाते हैं कहते देखो कुसंग से व्यक्ति में नीचता आती है को जाता है बुराईया आती है सत्संग करता है तो सत्संग से सुसंग से व्यक्ति में जो जिनमें गुण नहीं है, भी हैं उनमें भी गुण आ जाते हैं उनकी भी प्रशंसा होने लगती है ऐसे ये भी है कि कविता में अगर भगवान की गुणगाथा आ गई तो भगवान की गुणगाथा वैसे ही परम्परित्र है वो स्वयं ही बड़ी शक्तिशाली और महान है उसका प्रभाव कविता में जब दिखाई दिया तो कविता में भी गुण गए कविता में भी अलंकार आ गए कविता में भी रस आ गया ये इस प्रकार से कहते कविता की पद ये सुसंग यहाँ पर सुसंग कुसंग क्या है कि यहाँ भगवान के चरित्रों का जो वर्णन है वो तो हो गया सुसंग सत्संग और कविता हो गई उसके भगवान राम के कथाओं का वर्णन करने के कारण से कविता में भी गुण आ गए भगवान के गुण जो लीलाओं के जो गुण है वो कविता में भी आ गए तो कहते हैं देखो कैसे इसी तरह से सत्संग से जो दुर्गुणीन व्यक्ति हैं, उनमें भी गुण आ जाते हैं और बड़ाई प्राप्त कर लेते हैं शुरू शुरू में भी दिखा दिया देखो शंकर जी की जब वंदना की तो शंकर जी के मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा हम्म। अब कहा जो देखो शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा आया तो वो टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया हम्म। लोक बात शंकर जी की वंदना करने लगे तो उनके साथ साथ चंद्रमा की भी वंदना हो जाती ऐसे ही ये है धुनु तजय सहज करवाई अगर प्रसन्न सुगंध बसाई अब देखो एक उदाहरण देते हैं लौकिक उदाहरणों में से वैसे धुआं तो करुआ होता है लेकिन जब वो अगरबत्ती जलाई जाती है तो अगर अगरबत्ती में भी धुआं निकलता है लेकिन वो धुआं जो है वो कड़ुआ नहीं लगता वो अच्छा धुआं तजय सहज करवाई, उसकी कड़ुआ जो धुआं का है वो छूट जाता है अगर वह प्रसंग अगर मैं अगर अगरबत्ती में जो वो सुगंध है उस समय सुगंध के कारण से धुएं की कड़वाहट हाँ, प्रसंग अब देखो यहाँ भी सत्संग दिखा दिया धुआं तो था कड़ुआ उसमें गुराई थी लेकिन अगर का जो सुगंध है उस सुगंध के संसर्ग से उसका कल्याण अब अखरता नहीं किसी को हो भी तो भी नहीं ध्यान देता को तो भनीत भदेश वस्तु बल बरणी राम कथा जग मंगल करनी कहते यदि यद्य हमारा भनीत भदेश है मैंने जो कुछ हमने कविता लिखी वो भंगी कविता लिखी लेकिन वस्तु भलवरणी लेकिन जिस वस्तु का उसमें वर्णन किया वो बढ़िया वस्तु है माना भगवान का सुंदर चरित्र है तो वो तो बढ़िया है लेकिन कविता जो है भाषा जो है वो वो बद्दी वी है हा? तो अब इससे दोनों के सहयोग से क्या हुआ कि राम कथा जगह पर कर मंगल करनी लेकिन फिर भी भगवान की कथा उसमें होने के कारण से सारे संसार का मंगल करने वाली ये कविता बन गई उदाहरण ये भी है कि सत्संग से कैसे बड़ाई प्राप्त होती है इस कथा से और तुलसीदास की जैसे की कविता और भगवान की कथा इन दोनों का भी प्रसन्न है इनका लेकिन सत्सम की महिमा भी इसी के साथ साथ बताते जा रहे हैं फिर कहते हैं मंगल कर्ण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की भगवान की कथा जो वो मंगल मंगलकर्ण मंगल करने वाली है और कलिमल हरण कलियुग के मलों का हरण करने वाली है ऐसी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी कथा रघुनाथ की भगवान की कथा की महिमा है कलिमल क्या है कलिमल शब्दी कलियुग का मल कलियुग का मेल कलियुग का मेल क्या है ये काम क्रोध मोर मोर मतलब सर्विष्ठ का और फिर और नाना प्रकार के मानसिक रोग ये कलयुग में ही होते कलिंग में लोगों के ये मानसिक विकारों से लोग ग्रस्त रहते हैं तो इन रोगों से दूर करने का उपाय भगवान की कथा है तो मंगल करने मंगल करने वाली है, का तभी होता है जब ये मानसिक विकार दूर हो, तभी मंगल होगा अगर मन में मानसिक विकार बने रहे तो फिर काहे का मंगल मंगल नहीं हो पाता मंगल कर्णिकलमल हरिण तुलसी तथा रघुनाथ की गति कूल कविता सरित्री ज्ञ ये कविता की भी चाल टेढ़ी मेढी होती है जैसे जो सरित पावन पाठ के, जैसे गंगा जी गंगा जी में पानी बह रहा सुंदर पवित्र पानी बह रहा है लेकिन गंगा जी की धारा टेढ़ी मेरी तो दो बातें हैं एक तो गंगा जी की धारा टेढ़ी मेरी लेकिन उसके भीतर जल परम पवित्र ऐसे ही कविता टेढ़ी मेरी लेकिन उसके भीतर भगवान की कथा रूपी परम पवित्र जल तो भरा हुआ इसके इसकी भी चुना कर लो अब देखो तुलसी की कविता में इसी प्रकार से गुण आ गए अब जब तुलसीदास ने उसका तुलना कर दी कविता की गंगाजी और भगवान की कथा की गंगा जी और गंगा जी के जल से तब एक अलंकार आ गया बस ऐसे ही अलंकार आते हैं, आते गए अलंकार बन गया उपमा अलंकार बन गया दूपक अलंकार बन गया तब कहते हैं ये है गति कूल कविता सरित की कूर्मन टेढ़ी मेरे गति कूर्व कविता सरित की कविता रूपी सरिता की धारा टेढ़ी मेरी जो सरित पावन पाथ की जैसे गंगा जी की धारा टेढ़ी मेरी हो प्रभु सुजस संगति भमित भले हुई है सुजन मन भावनी कहते भगवान के सुंदर कीर्ति का वर्णन है इसलिए ये है सज्जन लोगों के मन को भा, भाने वाली ये बहुत सुंदर कविता हो जाएगी प्रभु सूजस् संगति भगवान के सूजस् की संगत से चूंकि इस कविता में भगवान का गुणगान किया गया है तो वही मैंने सत्संग कविता भगवान के गुण हो गए सत्य और कविता हो गई उसके सत्य को ग्रहण करने वाली उसका प्रभाव कविता ऊपर का तेरी मेरी कविता भी भगवान के सुंदर चरित्रों से परंपरित भी हो गई कल्याणकारी हो गई और सज्जन लोगों को मन प्रिय लगने वाली बन गई भव अंग भूत मसान की सुमृत सुहावन पावनी एक उदाहरण लो, मैने शंकर जी जी, जगह जगह भव को मैने अलग अलग आते रहते हैं यहां भव को मैने शंकर जी भव अंग भूत मसान की शंकर जी के शरीर पर शमशान की रात लगी शमशान की रात तो बहुत अपवित्र होती है उसमें कोई शमशान जाता है तो जाकर के उसको नहाना पड़ता है था जाता भी तो हो गया उसकी अगर शरीर में शमशान की धूल न लगे और पैरों ही में लग जाए तो भी अपवित्र हो गया उसे स्नान करना पड़ेगा लेकिन शंकर जी से अपने सारे शरीर में शमशान की धूल लगा दी है तो उनका तो सारा शरीर अपवित्र हो गया तो कहते नहीं अपवित्रा क्या अंग भव्यंग भूतमशान की सुमृत सुहावन पावनी भगवान शंकर जी का स्मरण करो शंकर जी जो भूत शरीर में लगाए हुए शमशान की उसका भी स्मरण करो शंकर जी के शरीर पर लगी हुई शमशान की अपवित्र धूल या उसका जो है वो भगूति वह लोगों के चित्र को पवित्र करने वाली होती है हृदय शुद्ध कर देती है वो शुद्ध हो जाती है वो अपवित्र शमशान की धूल शंकर जी के शरीर में लगी तो वो पवित्र होगा और इतनी पवित्र हो गई तो उसका स्मरण इस भी करे तो उसका चित्र शुद्ध हो जाए इतनी पवित्र तो वो धूल कैसे पवित्र हो गई को है, है, तो शंकर जी की महिमा शंकर जी इतने पवित्र हैं शुद्ध हैं कि उनके संसार से सुशान की धूल भी उनके अपवित्रास उसमें नहीं रहेगी पवित्र हो तो यह दिखाते हैं कि देखो सत्संग से कैसे अपवित्रता जाती रहती अन्यथा भी संसार में देखें बहुत जगह इस प्रकार से देखेंगे कि संत लोग हो गए संत लोग तो परम पवित्र अपने सदगुणी भगवान के ज्ञान में ध्यान में लग्न रहने वाले परोपकार करने वाले सद्भाव वाले ऐसे होते रहे लेकिन उनके संसर्ग में आकर के बहुत से व्यक्ति जो मन में स्वभाव रहे हैं जो अशुभ कर्म करते रहे हैं पापाचरण में रहे हैं वो भी उनके संसार में आकर के पवित्र हो गए शुद्ध हो गए एक तो इस प्रकार का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जैसे कि रत्ना का डाकू और वाल्मीकि हो गए आगे तुसरी राशि में उनका नाम लेंगे जहाँ पर इस प्रकार के लोगों को सुधार हो गया तो वो जो बिल्कुल अशिक्षित बिल्कुल अशुभ कर्म करने वाला राह चलने वाले व्यक्तियों का सामान कपड़ा वपड़ा सब छीन छान ले ऐसा व्यक्ति जो भी जब सप्त ऋषियों से मिले तो सप्त ऋषियों के संसर्ग से उसने वो तो सब अपना काम छोड़ दिया और उसके बाद में भगवान का नाम लेने लगे जपने लगे और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे करते करते उनकी सारी चित्र की पवित्रता तो हो गए शुद्ध हो गए मुनि बन गए ऋषि बन गए और फिर उन्होंने रामायण वाल्मीकि रामायण लिख डाली इतनी विशाल रामायण को लिख करके तैयार कर हुई जो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया अब तक जो है वो उसे लोग बात करते चले आ रहे हैं उसका आदर करते हैं पूजा करते हैं वाल्मीकि जी की भी पूजा करते हैं उनके ग्रंथ की भी पूजा करते हैं तो ऐसे पूजनी वाल्मीकि कैसे बन गए तो ऐसा नहीं कि अपने आप बन गए उनके बनने का कारण सत्संग है इसलिए सत्संग के प्रभाव को समझते हैं व्यक्ति अपने आप से अपना बनाना चाहे सुधार करना चाहे तो उतना आसान नहीं है लेकिन सत्संग से व्यक्ति का सुधार बहुत जल्दी हो सकता है इसलिए कहते हैं यह है भव अंग भूति निशान की सुमृत सुहावन पावनी प्रिय लाग ही अति मम भनिध राम जस इसलिए तुलसीदास जी कहते मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी कविता मैंने लिखी है जो कुछ भी वर्णन मैंने किया है वो भगवान राम के संग से वो सब का सब प्रिय बन जाएगा कल्याणकारी बन जाएगा प्रियलाद ही अवय सब लोगों को प्रिय लगेगा हमारी कविता सबको प्रिय क्यों लगेगी कि राम जस संग क्योंकि उसमें भगवान राम की कथा का वर्णन है इसलिए भगवान राम के कारण से हमारी कविता भी प्रिय बन जाएगी और लोग बस इसका आदर करेंगे ये और उदाहरण देते हैं धारो विचार की करो प्रसंग आती है उसमें वहां की सुगंध उस लकड़ी में होती है तो सुगंध देख करके कोई भी व्यक्ति चंदन मान लेता है चाहे लकड़ी किसी भी चीज की हो पेड़ वहां पर अगर चंदन के पेड़ के बीच में अगर आम का भी पेड़ हो तो उसकी सुगंध लगते लगते लगते आम की लकड़ी में भी, भी। चंदन की सुगंध आने लगे अब आम की लकड़ी भी काट करके अगर बाजार में भेजी जाए तो वहां पर लोग बात सुनेंगे अरे चंदन है चंदन है बस चंदन के भाव वो भी लकड़ी निकलेगी तो कहते हैं कि दारू विचार की करे को दारू को लकड़ी कोई लकड़ी का विचार थोड़ी करता है कौन सी लकड़ी है बंदी अमल प्रसंग मौसम जो है वो हो मलिया चल के ये सुगंध चंदन की है उसके कारण से लोग बाग उसकी वंदना करते हैं पूंजनी करते लेकर के उसको घेचते माथे में लगाते ऐसे करते है <स्याम> हैं सभी श्याम सुरभ पैदेती दुलद कर सब पान एक उदाहरण और देते हैं देखो श्याम सुरभ ही माना श्यामा गाय का दूध काली गाय है काली गाय को श्यामा कहते हैं सूरभ वो सुरग कहलाती का है काली गाय पाये उसका दूध बहुत ही गुणकारी होता है तो करें सब सब लोग उसका जानते हैं कि सुरी गाय का श्यामा गाय का जो दूध है वो ज्यादा गुणकारी होता है इसलिए और गायों के बजाय उसी गाय का दूध लोग बाद पियेंगे लेंगे ये नहीं देखेंगे ये तो काली वाली गाय सफेद गाय का दूध लाओ तो अच्छा हो साफ सुथरी गाय हो अरे काली गाय भले ही हो लेकिन दूध का गुणकारी है इसलिए दूध दूध के को देख करके, काली गाय कभी नहीं इसलिए कविता चाहे न हो लेकिन उसमें देखा करें इसमें तो भगवान के गुणों का वर्णन है तो बस गुणों के वर्णन के कार्य से कविता पढ़ी जाए उसी का आदर हो गई गिराग्राम सीआराम जैसा गण सुजान गिराग्राम मैंने ग्रामीण भाषा में अब तुलसीदास जी के सामने ये भी समस्या थी कि रामायण लिखें तो संस्कृत में लिखें कि हिंदी में लिखें पहले तो मैं संस्कृत में लिखने की कोशिश की लेकिन संस्कृत वाली लिख करके रखें तो सभी लोग मिट जाए वहाँ साफ हो जाए रहे नहीं बचे ही तो तुलसीदास जी में बड़ी चिंता हुई हम लिख करके एक दिन कम डरते हैं रामायण कल का लिख रखते हैं और दूसरे दिन वहाँ जाती का दशाफ हो जाता है क्या मामला है तो तुलसीदास जी को इस प्रकार का आकाशवाणी हुई या स्वप्न उनको हुआ कहा कि संस्कृत वंस्कृत नहीं चलेगी हिंदी, तो हिंदी में तो तुलसीदास ने फिर हिन्दी में लिखना शुरू किया अब हिन्दी में लिखे हुए उनको हीनता तुलसीदास लगे कहा कि अरे ये तो बिल्कुल गारू भाषा बोल की भाषा ग्राम्य भाषा की मैंने गारू भाषा जो बोलचाल की भाषा गांव के लोग बोलते थे उस समय उसी भाषा में उसी राशे में कविता लिख दिया तो कहते हैं गिरा में ये बाणी जितनी जो है में भाषा हमारी जो तो ग्राम्य है श्री राम जस इसमें बस यही भगवान सीताराम जी का यश है तो बस गांव में सुने सुजान बस इसमें भगवान सीताराम जी का यश होने के कारण से जो संत पुरुष हैं वो इस कथा को सुनाएंगे और सुनेंगे और इसका आदर करेंगे ये नहीं देखेंगे कि ग्रामीण भाषा है तो ग्राम भाषा की वजह से इसका आदर सत्कार न करें संस्कृत का ही करें तुलसीदास जी ने रामायण हिंदी में लिख दी अब देखते तो पढ़ते हैं सब हिंदी तो है ही <coughs> लेकिन लगभग 300 वर्ष तक तुलसीदास जी पी इस रामायण का आदर नहीं हुआ विद्वान लोग जो देश में थे वो संस्कृत को ही अपनी भाषा मानते थे और संस्कृत में लिखी है संस्कृत में तमाम साहित्य तो लिखा हुआ था बाल्मीकि रामायण खुद संस्कृत में लिखी हुई और और बहुत सी रामायण अध्यात्म रामायण वगैरह तमाम रामायण संस्कृत में उपलब्ध थी तो कहें भाई रामायण ही पढ़ो तो संस्कृत में रामायण बहुत सी पढ़ो हिंदी में कोई पढ़ता नहीं थी तुलसीदास के रामायण वो तो अभी लगभग पिछले सौ वर्षो से इस प्रकार का हुआ तुलसीदास जी रामायण का प्रचार हुआ तो सब संस्कृत वाली रामायण सब ठीक ही होगी सब पीछे रहेगा ही अब सब जो कोई तुलसीदास की रामायण ही पड़ता अगर कोई कहे कि रामायण लाओ तो तुलसीदास की रामायण ही ले आएगा कोई भी बाल्मीकि रामायण नहीं लाएगा कोई भी अध्यात्म रामायण नहीं लाएगा कालदास ने भी रघुवंश लिखा वो भी रामायण ही है रघुवंश उसका रघुवंश उसका नाम उसमें भगवान राम का भी और दशरथ जी का उनके जितने भी और पूर्वज थे उन सब का उसमें वर्णन था का सुंदर काव्य है संस्कृत का है और उसमें बड़ा अलंकारपूर्ण और बड़ी सुंदरता के साथ में कालिदास जैसे महाकवि ने उसको लिखा हुआ है लेकिन है संस्कृत में और संस्कृत लोग तो उसको पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं दोनों बातें उसमें भगवान की चरित्रों का भी वर्णन है और संस्कृत में है लेकिन बाकी और लोग जो है जो हिंदी जानने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तुलसीदास की रामायण बस अब यही परमप्रिय आदरणीय बन गई है उसमें इसमें जो जितने भगवान राम का चरित्र सुंदर चरित्र नहीं है तो वो सुंदर चरित्र का गुण इसमें विद्यमान है और हिंदी में भी हिंदी के मने अब किसी व्यक्ति को ज्यादा संस्कृत भाषा को पढ़ने और अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी आती है उसी से थोड़ा थोड़ा करके लेकिन इसमें जितने शब्दों का वर्णन जगह जगह है वो संस्कृत का ही है नहीं? बीच बीच में जैसे गिरा बोल दिया गिरा ग्रम श्री राम पद गिरा के मैंने क्या गिराक मैं ध्राम से गिरा हिंदी में यह तो जोड़े हुआ गिरा के है सरस्वती वाणी उसको बोलते हैं गिर इसलिए यह गिर संस्कृत का शब्द है तो तुलसी राष्ट्र संस्कृत के शब्दों का खूब प्रयोग किया इसमें जिससे कि यह शास्त्र बना रहे बात यह है कि बोलचाल की भाषा के शब्दों को, को ज्यादा प्रयोग कर दें और तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग में करें तो शास्त्र की जो मर्यादा है उन्हें रहने पाए कंफ्यूजिंग हो जाए थे इसलिए शास्त्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए संस्कृत के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तुलसीदास तो जी ने उसी प्रकार से प्रयोग किया जहां मोह शब्द का प्रयोग किया तो संस्कृत ने मोह शब्द का जो अर्थ है वही प्रयोग किया जहां संसार शब्द का प्रयोग किया तो वही शब्द संसार का प्रयोग किया अर्थ तो जिस संस्... संस्कृत ने जिसे संसार कहते हैं उसी अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया ऐसे और भी जितने शब्द हैं उन शब्दों को बोलचाल में उनके अर्थ बदल गए लेकिन उन बदले हुए अर्थों में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो संस्कृत में उनका जो अर्थ है उसी अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग किया इसलिए तुलसीवासी की रामायण की व्याख्या इसलिए करनी पड़ती है तो कि संस्कृत में इसका अर्थ क्या है बताना पड़ेगा तब ठीक तो उसका लगता नहीं तो गलत अर्थ हो जाए बोलचाल की भाषा वाला अर्थ लगा दो तो गलत हो जाए उसका बस इतना ही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 राम श्री राम जय राम जय जय राम जय